संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व हयग्रीव अवतार नारायण की महिमा तथा तो भक्ति धर्म की परंपरा का वर्णन शौनक ने पूछा, भगवन, हमने परमेश्वर के को सुना तथा तो उन्होंने धर्म के घर में जो नर नारायण रूप से अवतार धारण किया था वह बात भी मालूम हुई अब हम यह जा जानना चाहते हैं कि जगत को धारण करने वाले भगवान ने अद्भुत रूप और प्रभाव से युक्त हय अवतार क्यों धारण किया था और उस रूप में भगवान का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने कौन सा कार्य संपन्न किया सोती ने कहा सोनत भगवान के हय अवतार की चर्चा सुनकर राजा जन्मेदय को भी तुम्हारी ही तरह संदेह हुआ था तब उन्होंने इस प्रकार प्रश्न किया विप्रवर ब्रह्मा जी ने भगवान के इस हय ग्री रूप का दर्शन किया था वह किसने प्रकट हुआ यह बताने की कृपा करें ने कहा राजन इस जगत में जितने प्राणी हैं वे सब ईश्वर के संकल्प से उत्पन्न हुए पंच महाभूतों से युक्त हैं विराट स्वरूप भगवान नारायण इस जगत के ईश्वर और श्रष्टा हैं वे ही सब जीवों के अंतरात्मा वरदाता सगुण और निर्गुण रूप है अब तुम पंचभूतों के आतंतिक प्रलय की बात सुनो पूर्व में जब इस पृथ्वी का एकाइणों के जल में जल का तेज में तेज का वायु में वायु का आकाश में आकाश का मन में मन का व्यक्त में व्यक्त अव्यक्त का व्यक्त में, में, में और पुरुष का सर्वव्यापक परमात्मा में लय हो गया उस समय चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया उसके सिवा और कुछ नहीं जान पड़ता था उस अवस्था में विद्या शक्ति से संपन्न श्रीहरि ने योग निद्रा का आश्रय लेकर कारण रूप जल में शयन किया तथा नाना गुणों से उत्पन्न होने वाली अद्भुत के संबंध में विचार करते करते उन्हें अपने महान गुण का स्मरण हुआ उसे अहंकार प्रकट हुआ वह अहंकार ही चार मुखों वाले ब्रह्मा जी है जो सब लोगों के पितामह और भगवान हिरण्य के नाम से विख्यात है उस समय भगवान नारायण की नाभ से कमल प्रकट हुआ था जिसमे कमल लोचन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ अत्यंत तेजस्वी सनातन देव ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान होकर जब इधर उधर दृष्टि डाली उन्हें समस्त जगत जल में दिखाई पड़ा। पड़ाजी सत्व गुण में स्थित होकर प्राणियों के सृष्टि में प्रवृत्त हुए वे जिस कमल पर बैठे हुए थे उसका पत्ता सूर्य के समान दे था उस पत्तों पर पहले से ही भगवान नारायण की प्रेरणा से जल की दो बूंदे पड़ी थी जो रजोगुण और तमोगुण की प्रतीक थी आदि अंत से रहित भगवान अच्युत ने उन दोनों बूंदों की ओर देखा उनमें से एक बूंद भगवान की दृष्टि पड़ते ही मधु नामक दैत्य के आकार में परिणित हो गई। उस दैत्य का रंग मधु के समान था और उसके शरीर की कांति बड़ी सुंदर थी जल दूसरी बूंद जो कुछ कड़ी थी नारायण की आज्ञा से रजोगुण से उत्पन्न कैटभ नामक दैत्य के रूप में प्रकट हुई और और से युक्त वे दोनों दैत्य मधु और बड़े बलवान थे। कमल के आसन पर विराजमान होकर रचना में हुए ब्रह्मा की ओर दृष्टि पड़ते ही वे दोनों कमल नाल की ओर दौड़े वहां पहुंचकर उन्होंने साकार रूप में प्रकट हुए चारों वेदों को ब्रह्मा जी के देखते देखते सहसा हर लिया उन सनातन वेदों को लेकर वे तुरंत समुद्र के भीतर ईशान कोसातल में स्थित रसातल में प्रवेश कर गए वेदों का अपहरण हो जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ मन ही मन परमात्मा से कहने लगे वेद ही मेरे उत्तम नेत्र हैं, वेद ही मेरे बल हैं, वेद ही मेरे आश्रय और वेद ही मेरे उपास्य देव हैं। मेरे उन्हीं वेदों मेरे उन्हीं वेदों को दो दानवों ने बलात्न लिया है उनके बिना मुझे सब और अंधकार दिखाई देता है वेदों के बिना मैं संसार की सृष्टि कैसे कर सकता हूँ मुझ पर यह बड़ा भारी संकट आ गया इस शोक से मेरा हृदय फटा जा रहा है। इस प्रकार विलाप करते करते उनके मन में यह विचार उठा कि मैं भगवान श्रीहरी की स्तुति करूं। यह ध्यान में आते ही मैं हाथ जोड़कर परम आराध्य परमात्मा की स्तुति करने लगे भगवान आप हमारे पूर्वज हैं वेद आपका हृदय है आप जगत के आदि कारण सबसे श्रेष्ठ सांख्य योग की निधि और सर्वशक्तिमान है आपको नमस्कार है व्यक्त जगत और अव्यक्त प्रकृति को उत्पन्न करने वाले परमात्मन में आपका स्वरूप आपका स्वरूप अचिंत्य है आप कल्याण मार्ग मोक्ष में स्थित हैं। विश्व पालक आप संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा किसी योनि से उत्पन्न न होने वाले जगत के आधार और स्वयंभू हैं मैं आपके प्रसाद से उत्पन्न हुआ हूँ आपके नेत्र कमल के समान है आपका श्री विग्रह विशुद्ध है आप ही है। आप ही ही ईश्वर और स्वभाव है, ने मुझे जन्म दिया है और आप ही की कृपा से मुझ पर काल का जोर नहीं चलता आपने मुझे वेद रूपी नेत्र प्रदान किए थे किंतु उन्हें दानवों ने छीन लिया उनके मिना में अंधा सा हो रहा हूं अतः तो आप कृपा करके पुनः उन्हें वापस ला दीजिए क्योंकि मैं आपका प्रिय भक्त हूं और आप मेरे प्रीतम स्वामी हैं। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्थिति करने पर भगवान नारायण निद्रा का त्याग कर वेदों का उद्धार करने को तैयार हो गए उन्होंने अपने ऐश्वर्य के द्वारा दूसरा शरीर धारण किया जो चंद्रमा के समान कांतिमान था उनका मस्तक घोड़े के मस्तक के समान श्वेत वर्ण तथा वेदों का आश्रय था उनकी नासिका भी बड़ी सुंदर थी नक्षत्र और ताराओं से युक्त स्वर्ग उनका सिर था। की के समान चमकीले बड़े बड़े बाल थे। आकाश और पाताल उनके कान थे और समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी ललाट थी इसी प्रकार गंगा और सरस्वती उनका नितंब महान समुद्र उनकी भवे सूर्य और चंद्रमा नेत्र संध्या नाशिका ओंकार संस्कार बिजली जीव सोमपान करने वाले पितर गोलोक और ब्रह्मलोक और काल रात्रि उनकी कालरात्री थी इस प्रकार अनेक मूर्तियों से आवृत्त है का रूप धारण करके वे वहां से अंतर ध्यान हो गए और रसातल में प्रवेश कर परम जोग का आश्रय ले शिक्षा के नियमानुसार उत्तादी स्वरों से युक्त सामवेद का गान करने लगे नाद और स्वर से विशिष्ट सामगान की वह मधुर ध्वनि रसातल में सब ओर फैल गई जो सब प्राणियों का हित साधन करने वाली थी दोनों असुरों ने जब वह शब्द असुर तो में बांध कर रथातन में एक ओर फेंक दिया और स्वयं जिधर से वह ध्वनि आ रही थी उसी ओर दौड़े इसी बीच में भगवान है ने उस स्थान पर पहुंचकर रसातल में पड़े हुए संपूर्ण वेदों को अपने अधिकार में कर लिया और इन्हें लाकर पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया इसके बाद वे अपने पूर्व रूप को धारण करके फिर ज्यो के त्यों सो रहे इधर जब उन दानों को शब्द होने के स्थान पर कुछ दिखाई न पड़ा तो वे पुनः बड़े वेग से उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ वेदों को फेंक आए थे किंतु वहां भी कुछ हाथ न आया वह स्थान खाली ही दिखाई दिया अब वे बलवान दैत्य बड़े जोर से ऊपर की ओर बढ़े और शीघ्र ही रसातल से बाहर निकल आए। ऊपर आकर उन्होंने देखा कि पानी के ऊपर की पर एक चंद्रमा के समान कांतिमान पुरुष रहा है। वे विशुद्ध सत्व से संपन्न भगवान ही थे जो योग निद्रा में पड़े हुए थे उन्हें देखकर दानो राज मधु और कैटअप ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगे और रजोगुण तथा तमोगुण के आवेश में आकर परस्पर कहने लगे यह जो श्वेत वर्ण वाला पुरुष यहाँ नींद ले रहा है निसंदेह यही रसातल से वेदों को चुरा लाया है है यह किसका पुत्र है, कौन है और क्यों सांप के शरीर पर सो रहा है इस प्रकार बातचीत करके उन दोनों ने श्रीहरि को जगाया उन्हें युद्ध के लिए उत्सुक देख भगवान पुरुषोत्तम उठकर खड़े हो गए और उन दोनों की ओर दृष्ट डालकर उन्होंने मन ही मन युद्ध का निश्चय किया फिर तो युद्ध प्रारंभ हो गया और भगवान के लिए रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित हुए मधु कैटप को मारकर मार उन्होंने ब्रह्मा जी का शोक दूर कर दिया तत्पश्चात वेद से सम्मानित और भगवान से सुरक्षित होकर ब्रह्मा जी ने समस्त चराचर जगत की सृष्टि की भगवान उन्हें लोक रचना की बुद्धि देकर अंतर ध्यान हो गए जहां से आए थे वहीं चले गए इस प्रकार श्रीहरी ने प्रवृत्ति धर्म का प्रचार करने के लिए हैग्रीव रूप धारण किया था। उनका यह रूप परम प्राचीन और विख्यात है जो ब्राह्मण प्रतिदिन इस अवतार की कथा को सुनता या स्मरण करता है उसके अध्ययन का कभी नाश नहीं होता राजन तुमने जिसके लिए पूछा था वह हय अवतार की प्राचीन कथा मैंने तुम्हें सुना दी यह उपाख्यान वेद के द्वारा अनुमोदित है परमात्मा कार्य साधन करने के लिए जिस जिस शरीर को धारण करना चाहते हैं उसे स्वयं प्रकट कर लेते हैं वे वेद और तपस्या की निधि हैं तथा सांख्य योग ब्रह्म एवं भविष्य रूप है वेदों का परिवसान नारायण में ही है यज्ञ नारायण के ही स्वरूप है तप नारायण की ही प्राप्ति कराने वाले हैं और नारायण की प्राप्ति ही उत्तम गति अर्थात मोक्ष है इतना ही नहीं रित और सत्य भी नारायण के ही स्वरूप है जिनके नहीं होना पड़, लेना पड़ता वह प्रधान धर्म भी नारायण को ही लक्ष्य करने वाला है प्रवृत्ति धर्म भी नारायण का ही स्वरूप है भूमि का उत्तम गुण गंध जल का गुण रस तेज का गुण रूप वायु का गुण स्पर्श और आकाश का गुण शब्द भी नारायण से भिन्न नहीं है मन काल नक्षत्र मंडल से लक्ष्मी संपूर्ण देवता तथा सांख्य और योग साथ ये सब नारायण के ही स्वरूप है पुरुष प्रधान प्रभाव कर्म तथा देव ये जिन वस्तुओं के कारण हैं वे भी नारायण रूप ही हैं। अधिष्ठान कर्ता भिन्न भिन्न प्रकार के करण नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं तथा दैव इन पांच कारणों के रूप में सर्वत्र श्रीहरी ही विराजमान है जो लोग सर्वव्यापक हेतुओं से तत्व को जानने की इच्छा रखते हैं उनके लिए महायोगी नारायण ही एकमात्र ज्ञातव्य तत्व है संपूर्ण लोग ब्रह्मादिदेवता महात्मा ऋषि शांख के विद्वान योगी और आत्मज्ञानी यति इन सबके मन की बातें भगवान जानते हैं किन्तु उनके मन में क्या है यह किसी को पता नहीं है समस्त विश्व में जो लोग देवताओं के लिए यज्ञ और पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं दान देते हैं और महान तप करते हैं संपूर्ण प्राणियों के, के आवास स्थान होने से उन्हें वासुदेव कहते हैं ये परम महर्षि नारायण नित्य महान ऐश्वर्य से युक्त और गुणों से रहित है तो भी जैसे गुणहीन काल ऋतु के गुणों से युक्त होता है उसी प्रकार वे भी समय समय पर गुणों को स्वीकार करते हैं इन महात्मा के गमनागम को कोई नहीं जानता जो ज्ञानी महर्षि हैं वे ही उन नित्य अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं जनमेजय ने कहा ब्राह्मण भगवान अनन्य भाव से भजन करने वाले अपने सभी भक्तों को प्रसन्न करते और उनकी विधिवत की हुई पूजा को स्वीकार करते हैं यह कितने आनंद की बात है संसार में जिन लोगों की वासनाएं दग्ध हो गई है और जो पुण्य पाप से रहित हो गए हैं उन्हें परंपरा से जो गति प्राप्त होती है उसका भी आपने वर्णन किया है किंतु मेरी समझ में जो ब्राह्मण उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का विधिवत स्वाध्याय करते हैं तथा जो संन्यास धर्म का पालन करते हैं इन सबसे उत्तम गति उन्हीं को प्राप्त होती है जो भगवान के अनन्य भक्त हैं भगवान इस भक्त रूप धर्म का किसने उपदेश किया है इसका आदि उपदेशक कोई देवता है या ऋषि एकांत भक्तों की नित्य चर्या क्या है और वह कब से प्रचलित हुई है मेरे इस संदेह को दूर कीजिए क्योंकि मुझे इन सब बातों को जानने की बड़ी उत्कंठा है वैशं पायन जी ने कहा राजन जिस समय कौरव और पांडुओं की सेनाएं युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में डटी हुई थी और अर्जुन युद्ध से अनबने हो रहे थे उस समय स्वयं भगवान ने उन्हें गीता में इस धर्म का उपदेश दिया तथा सृष्टि के आदि में जब भगवान नारायण से ब्रह्मा जी का उपदेश दे करके कहा तुम युगों के धर्म तथा निष्काम कर्म का विधान करो यह आदेश देकर वे अज्ञानांधकार से परे अपने परम धाम को चले गए तत्पश्चात सबको वर देने वाले लोक पिताम ब्रह्मा जी ने स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत की रचना की श्रिष्ट के प्रारंभ काल में जब अत्यंत उत्तम का आरंभ हुआ था उस समय ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को उस धर्म का उपदेश किया दक्ष ने अपने श्रेष्ठ दोहित्र आदित्य को जो सविता विवस्वान से बड़े थे यह धर्म बतलाया उनसे विस्वाण ने प्राप्त किया फिर त्रेता युग के आरंभ में विवस्वान ने मनु को और मनु ने लोक कल्याण के लिए अपने पुत्र इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु को इस धर्म का उपदेश उपदेश किया। के से इसका विश्वव्यापी प्रचार हो गया जब संसार का प्रणय होगा तो फिर यह धर्म भगवान नारायण में हीन ही हो जाएगा नारद जी ने साक्षात जगदीश्वर नारायण से रहस्य और संग्रह सहित इस धर्म को प्राप्त किया था इस प्रकार यह महान धर्म सबसे प्रथम तथा सनातन है इसके तत्व को समझना और इसका ठीक ठीक पालन करना कठिन है तो भी भगवान के भक्त इसे सदा धारण किए रहते हैं इस धर्म को जानकर क्रिया द्वारा अच्छी तरह पालन करने तथा अहिंसा धर्म में स्थित रहने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं राजन मैंने गुरु के प्रसाद से अनन्न्य भक्तों के धर्म का वर्णन किया है जिनका अंतकरण शुद्ध नहीं है उनके लिए इस धर्म को ठीक ठीक समझना कठिन है भगवान में एकांत भक्ति रखने वाले मनुष्य प्राय दुर्लभ है संसार भगवान के अनन्य भक्त, अहिंसक, और प्राणियों के हितकारी मनुष्यों से ही भरा रहे तो सर्वत्र सतयोग ही छा जाए कहीं भी सकाम कर्म का अनुष्ठान न हो इस प्रकार मेरे गुरु भगवान व्यास ने ऋषियों के निकट श्री कृष्ण और भीष्म के सुनते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से इस धर्म का उपदेश किया था और व्यास जी को प्राचीन काल में महातपस्वी नारद जी से यह धर्म प्राप्त हुआ था नारायण की आराधना में लगे हुए अनन्य भक्त चंद्रमा के समान गौरवर्ण वाले परब्रह्मस्वरूप भगवान अच्तुत को प्राप्त होते हैं